ये जो तीन गुण हैं त्रिगुण इनके आपस में क्या गुण धर्म है क्या भिन्नताएं हैं क्या समानताएं हैं उसको यहां पर अब बताया जा रहा है पिछले सूत्र में जो त्रिगुण शब्द आया तो उसको लेकर के आगे कह रहे हैं एक सौ सत्ताईसवां सूत्रों को दिए प्रीति अप्रीति विषादात्ययी गुणान्योन्याम वैधर्म्यम गुणा नाम गुणों का गुण कौन ये सत्वरस्तम, गुण शब्द से ये कर्ण लिए जा रहे हैं गुण मतलब धर्म नहीं क्योंकि यहां इन गुणों के भी धर्म बताए जा रहे हैं यदि सत्वरस्तम स्वयं धर्म होते तो उनका धर्मों का गुणों का गुण नहीं बताया जाता है कभी भी यहां जो धर्म बताए जा रहे हैं इसका मतलब है जिसके ये धर्म है वो द्रव्य है कर्ण है तो गुणा नाम यानी इन तीन गुणों का अन्योन्यम वैधर्म्यम एक दूसरे से विधर्मता है विपरीत धर्मता है समान धर्मता नहीं है इन गुणों के कारण से पीछे एक दिन जो बात चली थी कि किन्हीं भी दो वस्तुओं में कुछ तो समान धर्म होते हैं समान गुण होते हैं इसको कहते हैं साधर्म में, मतलब समान धर्मता कुछ ना कुछ समानता मिलती है और कुछ विपरीत धर्मता भिन्न धर्म भी मिलते हैं उसको कहते हैं वैधर्म्य विधर्मता भिन्न धर्मों का होना इसको कहते हैं वैधर्म्य तो यहां पर अन्योन्यम वर्म्यम इन तीन गुणों में कुछ चीजें ऐसी हैं जो एक में है तो वो दूसरे और तीसरे में नहीं है वो गुण एक दूसरे में नहीं है ये भेद यहां पर बताया जा रहा है वैधर्म्यम किन से तो तीन चीजें बताई प्रीति अप्रीति और विषाद प्रीति शब्द से राग का ग्रहण करेंगे सुख का ग्रहण करेंगे इच्छा का ग्रहण करेंगे अप्रीति शब्द से अनिच्छा दुख इसका द्वेष इसका ग्रहण करेंगे अप्रीति और विषाद से यहां पर मोह का तम का जड़ता का ग्रहण करेंगे तो प्रीति अप्रीति और विषाद। विषाद्रीति जो गुण है यह सत्व का बताया जा रहा है क्रमशः लेंगे सत्व स्तम का यथा संख्या प्रीति गुण सत्व में है रज में प्रीति नहीं है तम में भी प्रीति नहीं है सत्व में ही प्रीति है सुख है आकर्षण है इच्छा है इच्छा मतलब उसके प्रति उसके माध्यम से हम इच्छा करते हैं उसके होने पर मन में भी ये तीनों गुण रहते हैं तो मन में जब इच्छा प्रकट होती है उभरती है तो वहां सत्व गुण उभरता है सुख होता है प्रीति होती है ये सत्व गुण के कारण सत्व गुण की सहायता से और रजोगुण है उसमें अप्रीति होती है उससे दुख होता है उससे अनिच्छा होती है और ये सत्व में नहीं है और तम में भी नहीं है एक गुण है जो एक में ही है बाकी दो में नहीं है और इसी तरह से जो विषाद है मोह है वो रज और तम में नहीं वो सत्व और रज में नहीं केवल तम के अंदर है इन तीन गुणों से इनमें गुणों में परस्पर विधर्मता है भिन्न भिन्न धर्मता है ये वैधर्म्य को बताया सत्व स्तम के वैधर्म को बताया हो गया सत्व स्तंभ के गुणों को बताया जा रहा है और गुण हमेशा गुणी में रहते हैं और जो गुणी होता है वो द्रव्य होता है तो सत्वरस्तम द्रव्य है ये इस बात से भी इन सूत्रों से भी प्रकट होता है अब आगे देखिए एक सौ अट्ठाइसवा सूत्र बोलिए लघ्वादिर धर्म ही साधर्म्यम वैधर्म्यम चुणानाम इन्हीं गुणों का लघ्वादी गुणों से साधर्म्य भी है और वैधर्म्य भी है इनमें कुछ समानता भी है आपस में और कुछ भिन्नता भी है पिछले जो तीन गुण बताए थे उससे तो भिन्नता ही है परस्पर ये गुण ऐसे हैं जिससे कुछ समानता भी है और कुछ भिन्नता भी है दोनों बातें हैं अब तमोगुण है वो गुरु होता है भारी होता है अब रजोगुण उससे लघु होता है सत्वगुण भी लघु होता है तो सत्व और रज में लघुता की दृष्टि से समानता है लेकिन तम की दृष्टि से उसमें भिन्नता है तो इसके अंदर भिन्न भिन्न गुण देखे जाते हैं तो सत्व के गुणों में आनंद प्रकाशी वाली पुस्तक में बहुत सारे गुण लिखे हुए हैं उसको भी चाहे देख सकते हैं तो सत्व में लघुत्व होगा रज में चलत्व होगा और तम में गुरुत्व होगा इनको आप चाहे एक बार देखिए पृष्ठ संख्या 107 पर यहां तो लघुवादी कह करके छोड़ दिया है बाकी व्याख्याकारों ने जो गुण लिए हैं उनको देखिए देखो सत्व गुण में क्या क्या है प्रीति ये एक में सूत्र से लिया लघु है ये एक से लिया और बाकी क्या है प्रकाशक ज्ञान होता है प्रकाश होता है ये सुख रिजुता मृदुता सत्य शौच लच्चा बुद्धि क्षमा दया ज्ञान प्रसाद प्रतीक्षा संतोष इत्यादि ऐसे गुण जब हमारे में होते हैं तो हम समझते हैं कि हमारे में सत्व गुण बढ़ा हुआ है ये धर्म आते हैं तो सभी सत्य सात्विकता बनी हुई है हमारे अब ये जो सुख आदि है या लज्जा है बुद्धि क्षमा है ये कुछ धर्म प्रकट तो आत्मा में होंगे कर तो हम ही रहे लेकिन चित्त में इन गुणों की अधिकता होने पर हमारे में ऐसा व्यवहार दिखाई देता जब सात्विकता बढ़ती है तो हमारे में ये चीजें दिखाई देंगे रजस का देखिए अप्रीति प्रवर्तन यानी प्रवृत्त होना कार्यों में किसी भी कार्य को प्रारंभ कर रहे हैं इसका मतलब है वहां पर अभी रजोगुण का उभार है अगर रजोगुण नहीं उभरा हुआ होगा तो हम कोई कार्य प्रारंभ ही नहीं करेंगे चाहे यज्ञ हो चाहे स्वाध्याय हो चाहे साधना हो कुछ भी सात्विक कार्य भी प्रारंभ करते हैं तो वह रजोगुण के कारण ही प्रवृत्ति होती है तो प्रवर्तन चल दुख द्वेश द्रोह मत्सर निंदा स्तंभ यानी हट, उत्कंठा तिरस्कार शठता वंचना वध बंध वध छेदन शोक अशांति युद्ध आरंभ रुचिता आरंभ रुचिता मतलब प्रारंभ करने में जिसको रुचि होती है यह भी शुरू कर दूं, ये भी शुरू कर दूं, ये, दू, ये काम शुरू कर दिया वो काम शुरू कर दिया जिनमें रजोगुण अधिक होता है वो बहुत सारे कार्य प्रारंभ कर देते हैं प्रारंभ तो बहुत कर देते हैं ये भी करूं वो भी करूं वो तो पूरा हो या नहीं हो अलग बात होती हो नहीं पाता है तृष्णा लालसा संग काम क्रोध इत्यादि रजोगुण की जब अधिकता होती है तो हमें अपने में ये स्वभाव गुण धर्म दिखाई देते हैं। रजोगुण अपने आप नहीं करता है ये उसकी उपस्थिति में आत्मा के अंदर इस तरह की बातें प्रकट होती है उसको कारण बनता है उसमें निमित्त बनता है आधार बनता है इस रूप में ये है तमस का देखिए विषाद विषाद का मतलब मोह है गुरु आवरण मोह आगे भी लिखा है अज्ञान मद आलस्य भय दैन्य अकर्मण्यता नास्तिकता स्वप्न निद्रा इत्यादि ये तमोगुण के कारण से हमारे को प्राप्त होते हैं ये कुछ गुण धर्म बताए पुछे। हाँ, पुछे, आप पूछ लीजिए उधर दीजिए अच्छा ये जो जो दीजिए उनको तो, अगला दीजिए भिन्नताएं हाँ। बताई हैं इनका प्रभाव हमारे शरीर पर भी पड़ता है शरीर पर भी पड़ता है मन पर पड़ता है और अंततः प्रभाव तो चिदवसान भोगा आत्मा पर पड़ेगा आत्मा पर यानी आत्मा आलस्य में आएगा अब शरीर में भारीपन है इसका मतलब तो मोगुण की प्रधानता है शरीर बहुत हल्का फुल्का है सक्रिय है उत्साह बना हुआ है प्रसन्नता है सक्रिय है तो रजोगुण की है नहीं हाँ। नहीं आचार्य जी ये तो शरीर में यदि सत्व रस, बढ़े या कम हुए उनका प्रभाव है हाँ। यदि जो पृथ्वी प्रकृति जो इन तत्वों से बनी है उनके बढ़ने या कम होने का प्रभाव भी हम पर पड़ता है मूल प्रकृति मूल प्रकृति तो आप उससे कोई उससे कोई मूल प्रकृति से ये जो हमारे को कार्य द्रव्य मिले हुए इनमें जब न्यूनाधिकता होती है उसका प्रभाव हमारे पर शरीर का पड़ेगा इंद्रियों का पड़ेगा मन का पड़ेगा बुद्धि का पड़ेगा ये सब त्रिगुणात्मक है और इसलिए साधक के प्रयास करते हैं कि हमारे अंदर सात्विकता बढ़े तो सात्विक भोजन लेंगे इससे शरीर सात्विक होगा विचार उस तरह से रखेंगे अपने को सक्रिय रखेंगे ज्ञान हटाएंगे ये जो सारी साधनाएं उसमें सात्विकता को हम बढ़ाते हैं राजसिकता का उचित उपयोग लेते हैं और तामसिकता को कम रखते हैं उचित उपयोग उसका भी लेते हैं तीनों का उचित उपयोग लेते हैं केवल तमोगुण बढ़ जाएगा रजोगुण बढ़ेगा मन में बहुत चंचलता है विचार बहुत आ रहे हैं रुक नहीं रहे हैं इसका मतलब है रजोगुण की अधिकता हो रही जाएगी जो तो प्रकृति में ये विभिन्न अवस्था में रहते हैं उनका प्रभाव हम पर नहीं पड़ता नहीं प्रकृति में तो ये अपने मूल प्रकृति में तो ये साम्य अवस्था में रहते हैं अवस्था मूल प्रकृति का हम कोई उपयोग नहीं करते हैं। हम जो भी उपयोग कर रहे हैं ये कार्य द्रव्यो का ही कर रहे हैं मूल प्रकृति का कोई उपयोग नहीं कर रहे धन्यवाद बोलिए आचार्य जी अब तो वैसे मेरा मैंने ये पता की जो सप्तम राज है इनका शरीर में प्रभाव कैसे काम किया जाता है राजोत्तमों का जी तो रज को ले लेते हैं मान लीजिए रजोगुण का प्रभाव हमें कम करना है इसको प्रसंग के अनुसार हमें देखना है हर जगह रजोगुण का प्रभाव कम करना अपेक्षित नहीं होगा आपको कहीं आपको भागना है कहीं जल्दी काम करना है तो वहां रजोगुण का प्रभाव कम नहीं करेंगे आप साधना की दृष्टि से ठीक है हम साधना में बैठे हैं और मन की चंचलता को कम करना है अब रजोगुण के प्रभाव को कम करना है वहां उस प्रसंग में लीजिए रज का जहां उचित उपयोग है वहां करेंगे वहां उसको रोकना नहीं है वहां तो हम रजोगुण को बढ़ाएंगे तो मान लीजिए मैं साधना की दृष्टि से ही बोल रहा हूं मुख्य रूप से मन में चंचलता है हम दिन भर कार्य कर रहे हैं व्यस्त है इससे मिले उससे मिले ये लेन देन वो लेन देन ये बातचीत वो बातचीत ये घटना वो घटना कभी हर्ष कभी शोक कभी ये कभी वो मान अपमान बहुत कुछ हमारे चल रहा है और अब हम शाम को साधना में आके बैठने लगे घर आ गए और वो जो पिछला वेग डला हुआ है वो चल ही रहा है अब अगर एकदम बैठ जाएंगे उपासना में तो एकाग्र करने में या तो समय लगेगा और या तो होगा ही नहीं वो उसी चक्कर में घूमता रहेगा पूरी उपासना ऐसे ही निकल जाएगी अब हमें जाना कहां है रजोगुण को कम करना है यह तो ठीक है लेकिन हमें जाना कहां पर है सात्विकता में जाना है हमें एकाग्रता रखनी है और जागरूकता रखनी है ये हमारा लक्ष्य है केवल रजोगुण को कम करके तमोगुण में नहीं जाना है हमें तो इस लक्ष्य को ध्यान में रख करके आकर के एक तो हम स्नान कर सकते हैं स्नान से सात्विकता बढ़ती है फिर आके थोड़ी देर शवासन कर सकते हैं अब शवासन में हम क्या कर रहे हैं तमोगुण का प्रयोग कर रहे हैं रजोगुण को नियंत्रित करने के लिए तमोगुण का प्रयोग कर रहे हैं पहले रजोगुण थोड़ा कम हो काबू में आए अब रजोगुण कम हो जाएगा तो सात्विकता में चले जाएंगे तो शिथिलीकरण शवासन और बहुत ज्यादा विचार आ रहे हैं कोई चीज निकल ही नहीं रही है तो थोड़ी सी नींद ले ली जबकी ले ली तो वो भी ले लीजिए वो भी तमोगुण का प्रयोग किया हमने बहुत बार है जब फिर उसके बाद थोड़ा सो करके उठते हैं तो विचार वो चंचलता कम हो जाती है तो तमोगुण के का प्रयोग करके भी हम रजोगुण को कम कर लेते हैं। और सीधे हमारी सामर्थ्य है तो सत्वगुण को बढ़ा के ज्ञान को बढ़ा करके भी हम रजोगुण का प्रयोग कम कर सकते हैं दोनों तरह से अब उपासना काल में जो नींद आती है उसका भी एक बड़ा कारण यही है कि हम चंचलता को रोकना चाह रहे हैं यानी रजोगुण को हम रोकना चाहते हैं लेकिन वो सत्गुण की तरफ न जा के वो रुकते ही तमोगुण हावी हो जाता है और नींद में चले जाते हैं आलस्य में चले जाते हैं अभी नियंत्रण ऐसा नहीं है कि रजोगुण को कम किया तो हम सात्विकता में चले जाएं। ऐसा अभी नियंत्रण नहीं है अपने पर जैसे ही रजोगुण कम हुआ नींद आने लगेगी बोले वैसे तो नींद नहीं आती है। वैसे तो नींद नहीं आती उपासना में बैठे नींद आनी शुरू हो गई अरुचि होती है जबकि आ जाती है नींद आती है ये तमोगुण की तरफ हम चले गए हाँ, थोड़ा हमने तमोगुण का प्रयोग किया देखिये उपासना से पहले जो हम आसन को स्थिर करते हैं वो स्थिरता क्या है तमोगुण का प्रयोग है तमोगुण का प्रयोग है मन को एक स्थान पर टिकाते हैं धारणा स्थल पर रोक के रखते हैं ना वहां पर स्थिर लाते हैं स्थिरता लाते हैं एक, एक दृष्टि से तमोगुण का प्रयोग है सत्व भी है जागरूकता भी है लेकिन तमोगुण का प्रयोग है एक सीमा तक हमें तमोगुण का प्रयोग लेना है उचित मात्रा में तमोगुण इतना निंदित नहीं है कि उसकी तरफ तो ध्यान ही नहीं देना है ये तीनों हमारे लिए जरूरी हैं तीनों के संतुलन में हमारा जीवन चलता है उचित उपयोग से व्यवहार भी और साधना भी दोनों तो अधिक चंचलता हो उसके लिए हम कुछ स्नान है विश्राम है शवासन है ये कर सकते हैं दूसरा जो चंचलता जिस दिशा में है किसी दिशा विशेष में चल रहा है चिंतन उससे हटाने के लिए हम भजन सुन लेते हैं और कुछ कर लेते हैं किसी से बात कर लेते हैं तो कम से कम उधर से हट जाता है वहां लगा हुआ था तो बड़ा बेचैन था बहुत चंचलता थी अब वहां से हटा के दूसरे बिंदु पे ले लिया अपने बच्चों के बारे में सोचने लग गए अपने भविष्य के बारे में कहीं भी हालांकि तो उसमें भी चंचलता है लेकिन इधर की अधिक चंचलता को उससे रोका हमने कांटे से कांटा निकालने वाली बात है जब इधर आए तो यहां से फिर हम सात्विकता में चले गए और हम अधिक चंचलता है तो बात शामक जो चीजें हैं ठंडी चीजों का प्रयोग किया जाता है उष्ण चीजों से चंचलता बढ़ती है शीतल चीजें ली जाती हैं, मधुर चीजें ली जाती हैं चिकनी चीजें ली जाती हैं, भोजन में ऐसी चीजें ली जाती है इससे चंचलता कम होती है और यदि हम बहुत तीक्ष्ण चीजें लें उष्ण चीजें बहुत लें तो इससे रजोगुण बढ़ेगा इससे चंचलता और बढ़ेगी तो ये और बहुत सारे और विचार के स्तर पर भी प्रयोग करके हम अपने आप को रोक सकते हैं ये तो बाह्य उपाय है विचार के स्तर पर भी हम अपने को रोक सकते हैं ऐसी सामर्थ्य हो तो और कौन पूछ रहे थे आचार्य जी जो इसमें विशेषताएं दी गई हैं तीनों गुणों की सतु में जो प्रीति के बाद लघु लघु का क्या अर्थ है और तमो में गुरु का क्या अर्थ है हाँ, लघु का मतलब होता है हल्का लाइट हल्कापन आकार में छोटा होता है, है ना नहीं लगू? वो लघु अर्थ नहीं है या अनुभूति में हल्कापन है जैसे हम कहें कि जो वायु में हल्के हल्के कण उड़ते रहते हैं धूल के या तो रेशों के वो क्यों होते हैं हल्के होते हैं लघुता होती है लघुता और चलने में भी हम देख सकते हैं कि चलते समय हम बहुत हल्के फुल्के चल रहे हैं जिसको हम हल्का फुल्का कहते हैं ये लघुता है आयुर्वेद में इसको लघुता ही कहा जाता है प्राचीन काल में इसको लघुता कहा जाता है पर हल्कापन है जैसे सुबह उठते हैं सुबह उठने के बाद में जब सात्विक निद्रा है भोजन ठीक तरह पचाए हम स्वस्थ है तो उठते ही कैसा लगता है हल्कापन इसको कहते हैं लघुता ये सात्विक निद्रा का लक्षण है सुबह उठने पे यदि हल्कापन है मस्तिष्क में शरीर में और उठते ही हम अच्छी तरह से इच्छानुसार कर रहे हैं लघुता है और सुबह उठे और शरीर में भारीपन है भार नहीं बढ़ा है भारीपन लगता है हाथ पैरों में वो लगता है नहीं और पढ़े रहो थोड़ा और सोलो फिर वो उठाते हैं फिर मुश्किल से और उठते भी है तो बड़ा जोर पड़ रहा है जैसे बहुत भारी शरीर को उठा रहे हैं ऐसा लगता है उठने के बाद भी चल के जाते हैं तो पैर को जैसे बहुत भारी पैर को उठा उठा करके रख रहे अब ये जो सारी है जड़ता ये गुरुता है भारीपन है ये तमोग का लक्षण है इसका मतलब है निद्रा तामसिक रही है या तो भोजन अधिक हुआ या निद्रा ठीक तरह से नहीं आई तमोगुण की निवृत्ति नहीं हुई पूरी तो इसलिए अभी बाकी है वो हमारे अंदर और कभी ऐसी स्थिति बनती है कि नींद ही नहीं आती और पूरी रात करवटें ही बदलते रहते हैं कभी बैठेंगे कभी उठेंगे कभी ये देखेंगे कभी घड़ी देखेंगे कभी ये करेंगे नींदी नहीं आ रही है ये चंचलता है रजोगुण के कारण से और रजस में प्रवर्तन लिखा हुआ है, उसका क्या अर्थ होगा प्रवर्तन मतलब किसी कार्य में लगना प्रवृत्ति क्रिया क्रिया के अर्थ में लीजिए बढ़ना हम आगे चल करके जा रहे हैं रजोगुण के कारण चल रहे हैं, चल रहे हैं हम रजोगुण के कारण चल रहे हैं, लेकिन चलते चलते हमारा पैर कहीं भी इधर उधर नहीं जाता है निश्चित जगह पे टिकता है ये तमोगुण के कारण से कि पैर हमारे स्थिरता से ठीक जगह पे हो रहे रजोग अधिक बढ़ गया तो पैर लड़खड़ाते हुए जाएंगे कभी इधर एक पैर इधर कभी इधर और गिरेंगे करेंगे ये होगा चल रहे हैं रजोगुण का प्रयोग है स्थिरता से जा रहे हैं इस साथ में उचित तमोगुण का प्रयोग है और हमें पता भी लग रहा है कि कैसे कैसे पैर रखे जा रहे हैं कहां जाना है ये सबसे गुण का प्रयोग है साथ में तो चलने में भी तीनों चीजें हर चीज में तीनों रहती है संतुलन रहना चाहिए बस कुछ इसी में आचार्य जी रिजुता शब्द आया है और एक प्रसाद का मतलब है सरलता और प्रशांतता मतलब शांति प्रशांत प्रकर्ष रूप से जो शांत है खूब अच्छी तरह से शांत है चंचलता नहीं है उसमें ठहरा हुआ है अच्छा लग रहा है वो अच्छे अर्थ में है प्रशांतता गुरुता हाँ। गुरुता मतलब भारीपन भारीपन भोजन की अधिकता होने पर तमोगुण तो बढ़ जाएगा भारीपन आएगा शरीर में नींद अधिक आएगी आलस्य अधिक आएगा काम करने को मन नहीं करेगा बैठे रहने को मन करेगा और हल्का भोजन है सुपाच्य है हमारी सामर्थ्य के अनुसार है तो वो सक्रिय रहेगा व्यक्ति कार्यकर्ता रहेगा ऐसा आगे देखिए एक सौ सूत्र तो कारण कार्य गुणों का साधर्मे वैधर्मे बता करके अब ये जो कार्य चीजें हैं ये कार्य द्रव्य हैं। तोनों से यानी मूल प्रकृति से भी अलग हैं और पुरुष से यानी चेतन से भी अलग हैं इस बात का प्रतिपादन किया जा रहा है बोलिए उभय अन्य कार्यत्वम महदादेर घटादिवत ये जो महदाद आदि पीछे बताए गए थे महतत्व अहंकार आदि जो उसके आगे के सारी चीजें मूल प्रकृति को छोड़ के ये महद आदि का कार्यत्वम कार्यत्व है ये सारी चीजें कार्य है क्योंकि ये बनी है और कार्य का जो लक्षण बताया था हेतु मत अन्यम इत्यादि सक्रियम वो सारा का सारा भी यहां घटेगा यद्यपि महतत्व अहंकार का कारण है लेकिन अपने आप में वो कार्य भी है अहंकार से अन्य चीजें बनी है तो वो अन्य चीजों का कारण है अहंकार लेकिन स्वयं अपने आप में कार्य भी है तो महद आदि जितनी चीजें वहां बताई गई थी उनका कार्यत्व है क्यों उभय अन्यवा दोनों से अलग होने के कारण से भिन्न होने के कारण से दोनों कौन एक तो मूल प्रकृति मूल प्रकृति से यह भिन्न है वो भेद हमने पीछे देख लिए। और पुरुष से भी ये भिन्न है चेतन से भी ये भिन्न है इसलिए इन दोनों से जो भिन्न हो जो ना तो पुरुष हो ना मूल प्रकृति हो इन दोनों से जो भिन्न हो वो सारी चीजें कार्य में आएंगी तो उभय अन्य मूल प्रकृति और पुरुष से भिन्न होने के कारण से महद का कार्यत्व तो है कैसे घटाधिवत घड़े आदि के समान जैसे घड़ा घड़े के बनाने वाले चेतन से अलग है और मूल जो है मिट्टी उससे भिन्न एक नई चीज है ऐसे ही कार्य भी महद भी कार्य हैं मूल प्रकृति और पुरुष से भिन्न है आगे देखिए अब ये जो महत्व आदि है इनकी भिन्नता को बताने के लिए कुछ और बातें बताई जा रही हैं। तो एक सौ तीसवें सूत्र में तीन सूत्र एक साथ हैं एक सौ और 32। उनमें तीन कारण बताए गए हैं तो पहला है उनके परिमाणात। परिमाणात् द्रव्यों का अपना एक परिमाण होता है इसकी जगह पाठभेद मिलता है परिणामत् परिणाम बदलाव होने से परिमाण और परिणाम ये दो अलग अलग शब्द हैं परिमाण का मतलब तो मापन होता है और परिणाम का मतलब होता है बदलाव तो इनका अपना परिमाण होता है ये छोटे और बड़े होते रहते हैं कार्य द्रव्य है, छोटे और बड़े होते रहते हैं ये परिमाण का अर्थ है मूल प्रकृति जितनी है उतनी ही रहेगी पुरुष जितना है उतना ही रहेगा तो परिमाण होने के कारण से इन दोनों से प्रकृति और पुरुष से यह भिन्न है कार्य द्रव्य मह समन्वयात समन्वय होने से कार्य द्रव्य में कारण द्रव्य अनुवित होता है उपादान कारण जैसे अन्वित होता है अच्छी प्रकार से उसमें प्रविष्ट होता है समन्वय होने से अगर किसी में दूसरी चीज समन्वित है इसका मतलब है वो कार्य है मूल प्रकृति में कोई समन्वित नहीं है आत्मा पुरुष में कोई समन्वित नहीं है इसलिए ये उनसे भिन्न है समन्वयात और आगे कहा शक्ति तश्चित और ये जो मेहदादी हैं, ये इनमें अपनी योग्यता है आत्मा के भोग कराने की ऐसी इनकी सामर्थ्य है ये न प्रकृति में है न पुरुष में है ये कार्य द्रव्यो में है और ये साधन कार्य होते हैं साधन के रूप में हमारे साथ में होते हैं ये इनकी शक्ति है तो इन तीन कारणों से भी परिमाण से अगले सूत्र में समन्वय से और फिर शक्ति तश्चय इन कारणों से भी ये मेहद दोनों से यानी प्रकृति और पुरुष से भिन्न है उससे अलग तत्व है ठीक है अगला सूत्र देखिए 133वां। सौ तैतीसवा इसकी पृष्ठभूमि यह है कि कोई यदि कहे कि हम इन महत आदि को कार्य नहीं मानेंगे महत आदि को हम कार्य नहीं मानेंगे तो बोले कार्य नहीं मानेंगे तो क्या मानना पड़ेगा फिर आपको तो उसके लिए सूत्र में कहा बोलिए तद धाने प्रकृति ही पुरुषोवा। यदि आप इनको कार्य नहीं मानते हैं, तो इनको या तो आपको प्रकृति मानना पड़ेगा या तो पुरुष मानना पड़ेगा तो क्योंकि और तो कुछ है नहीं इसलिए इनको कार्य ही मानना चाहिए क्योंकि ये न तो प्रकृति है न पुरुष है इसलिए इनको कार्य ही मानना चाहिए अगर आप ये हट करते हो कि ये कार्य नहीं है तो आपको कुछ ना कुछ तो मानना होगा तो या तो प्रकृति मानोगे या पुरुष मानोगे तो लेकिन ये प्रकृति और पुरुष तो हो नहीं सकते आगे देखिए अगला सूत्र एक बोलिए तयो हो अन्य तुछत्व अगर कोई कहे कि नहीं हम इसको ना तो प्रकृति मानेंगे ना पुरुष मानेंगे और कार्य तो मान ही नहीं रहे तो प्रकृति और पुरुष भी नहीं मान प्रकृति पुरुष मान नहीं सकते एक और कुछ मान नहीं रहे तो क्या सिद्ध हो जाएगा तुच्छत्व तो हो जाएगा वो तो शून्य तो वो तो कुछ भी नहीं है ऐसा फिर सिद्ध हो जाएगा जो कि गलत है इसलिए इनको हमें मानना तो होता ही है कार्य द्रव्य है तो कार्य के रूप में ही होना पड़ेगा तुच्छत्व तो का मतलब है अभाव के रूप में फिर हमको मानना पड़ेगा यदि हमें इनको कुछ भी नहीं मानेंगे तो ये तो फिर अभाव की तरह से हो जाएगा और ये हमारे प्रत्यक्ष के विपरीत जाएगा क्योंकि ये अभाव तो है नहीं ये तो कार्य के रूप में विद्यमान है ठीक है तो इतना ही रखते संख्या दर्शन की चौदहवी कक्षा पिछली कक्षा में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 लघुत्व तो, तो हल्के से होता है तो इसमें कैसे समानता कैसे है हाँ लघुत्व का मतलब हल्का ही होता है तो साधर में और वैधर्मे लघुत्व आदि का साधर में और बैधर में दोनों बताया ठीक है तो लघुत्व का साधर साधर्म्य किनसे होगा तमोगुण में गुरुत्व होता है है। तो सत्वगुण और रजोगुण में लघुत्व होता है हल्कापन होता है यही समझ नहीं आया हल्कापन दो में हल्कापन होगा ये समझ नहीं आया सत्योगुण हल्का हो रजोगुण तो दुख का तो भारीपन होता है ना उसमें थोड़ा नहीं अपेक्षा से भले ही कह दें लेकिन तमोगुण में भारीपन होता है सक्रियता होती है उसमें हल्कापन होता है क्रिया में हल्कापन होता है रजोगुण में भी लघुत्व है और सत्वगुण में भी लघुत्व है दोनों में हल्कापन है तमोगुण की अपेक्षा से तो लघुत्व का साधर्म किन से होगा सत्वगुण और रजोगुण का और वैधर्म्य में किससे होगा तमोगुण से होगा ऐसे चार्य जी है तो ये पुराना में से पर ये ये हे हान हे हेतु और हानोपाय इसके बारे में जरा विवेचन कर दे एक बार और वो इसमें मूल में तो नहीं है ये तो आप भाष्य में पढ़ रहे हैं हे हे हेतु हान और हान उपाए। हान उपाए। हान उपाए। योग दर्शन में ये शब्द आते हैं न्याय दर्शन में भी इसी तरह के शब्द आते हैं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 और हान उपाय का मतलब मोक्ष प्राप्ति के जो उपाय हैं मोक्ष प्राप्ति में जो साधक है उसको हानोपाय कहेंगे हे हे हेतु हान हानोपाय दुख दुख का कारण दुख की निवृत्ति और दुख की निवृत्ति का उपाय ये चारों को वहीं पर ले लेंगे बोलिए ओम प्रणाम आचार्य ये जो सूत्र एक है तो इसमें कहा है कि ये महत तत्व का कार्य है सारा जगत तो ये कौन सी संभावित शंका के निवारण में है क्योंकि मूल प्रकृति जो है वो ही इस कार्य जगत का कारण है और उसकी प्रतिज्ञा भी यही है त्रैतवाद की प्रकृति से ही जगत का कार्य है तो फिर ये महत् तत्व से कहने के पीछे क्या आशय है महत्त्व से ये सब चीजें उत्पन्न हुई हैं ऐसा नहीं कह रहे हैं ये यहां क्या कह रहे हैं महतत्व आदि का कार्यत्व है यानी महत्व आदि स्वयं कार्य हैं उनमें कार्यत्व है महतत्व मूल प्रकृति से बना है तो मूल प्रकृति कारण हुई और महत्व कार्य हुआ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 आगे क्या आएगा महत्व के आगे अहंकार तो अहंकार का भी कार्यत्व है यही सूत्र से कहा गया आदि मतलब महत्त्व है आदि में जिसके सबसे पहला कार्य द्रव्यों में सबसे पहला कार्य द्रव्य महत्व महत्व तो महत्व आदि जिससे तो अहंकार भी आ गया पांच तन्मात्राएं भी आ गईं ग्यारह इंद्रियां भी आ गईं पांच महाभूत भी आ गई अर्थात जो ये 24 तत्व तो इन्होंने पहले बताए थे प्रकृति वाले उसमें से मूल प्रकृति को एक को छोड़कर के बाकी जो तेईस हैं तो मह, महद आदे महद आदि का मतलब महत इन तेईस का कार्यत्व है क्यों उभय ये, ये सारी तेईस चीजें इन दो से अलग हैं दो मतलब मूल प्रकृति और पुरुष इन दोनों से इसमें भिन्नता है कार्य के जो लक्षण हैं वो इन तेवीस में घटते हैं न तो मूल प्रकृति में घटते हैं न पुरुष में घटते हैं उससे ये भिन्न है बोलिए धन्यवाद बोलिए ये तो शुरू में आ गया था कि मूल प्रकृति और पुरुष का कोई मूल उपादान कारण नहीं है और बाकी जो उसके आगे है महतत्ववादी उनके उपादान कारण हैं तो इस सूत्र में कहने का क्या आशय है उसी को दूसरे ढंग से कहा गया अभी तक दोनों से इकट्ठा भेद नहीं बताया था ना कहीं अच्छा। प्रकृति से अलग है ठीक है पुरुष से भिन्न है अब दोनों से भिन्न एक साथ बताया उभय अन्यत्वात, दोनों से भिन्न धर्म वाला होने से कुल मिला नई बात नहीं है नहीं ऐसे बात आपको तो कई सूत्र मिलेंगे जहां उसी बात को अलग अलग तरीके से कहा जा रहा है और ये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 चेतन वो भी अलग है उससे भिन्नता केवल सिद्ध की जा रही है बहुत अच्छी तरह से तीन जिसको पुरुष को पुरुष से भिन्न और प्रकृति से भिन्न ये सिद्ध किया जा रहा है ठीक है मुझे ये एक सूत्र नहीं समझ में आ रहा अभी भी, भी। देखिए एक में क्या कहा लघुआदि धर्म ही लघु आदि धर्मों से गुणा नाम इन गुणों का साधर्म्यम वैधर्म्यम च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 अर्थात ये गुण ऐसे हैं जो दो में भी मिल सकते हैं मात्र एक में नहीं है एक में होते तो बाकी सबसे वैधर में ही होता इसमें मिला जुलापन रहता है आप सत्व को सबसे लघु माने रज को थोड़ा सा गुरु मान ले या कम लघु माने लेकिन आएगा वो लघु में ही और तमोगुण गुण में गुरुत्व तो मानना पड़ेगा ठीक है इनका साधर्मय वैधर्म्य दोनों है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 आभूषणों को देख करके और उसी से ही बता देता है ये किस किस में क्या कितना खोट है क्या बना है इत्यादि तो ऐसे ही कार्य जगत से कार्य कार्य जगत से कारण का अनुमान होता है और सत्वरस्तम के गुण धर्म यहां दिखाई देते हैं इससे सत्वरस्तम से ये बने हैं ठीक है आगे देखिए अगला सूत्र है अव्यक्तम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 घी को देख करके पता लग जाता है कि यह गाय का है या हैस का है तो ये एक उदाहरण हुआ मूल बात है कारण का ज्ञान कार्य को देख करके होता है तो ऐसे ही यहां तीन गुण वाली जो सराहकारी जगत है उसको देख करके मूल प्रकृति का ज्ञान हो जाता है इस कारण से इससे क्या निष्कर्ष निकला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 अविवेक् तो जो गुण और धर्म बताए ना ये कौन से हैं इसमें बताया आदि तो गुणों से हो जाती है और अविवेक्त तो धर्मों का भाव है उत्तर तो यही है ना जो अभी पढ़ा है एक था वो, उन्होंने आप आनंद प्रकाश जी वाला देख रहे हैं ना ये है, जी। हाँ एक सौ सैतीस मी हाँ जी सौ सैतीस में इन्होंने अर्थ लिखा तत्कार्यत थे उस प्रकृति के महत महदादी कार्यों से ठीक है तो का मतलब प्रकृति प्रधान उसका कार्य महत्वादी से तत्सिद उस प्रकृति की सिद्धि होने के कारण उसका उसका यानी उसी प्रकृति का अपलाप झुटलाना मिथ्या कथन नहीं हो सकता यही बोला ना जी ये है वे। और वो धर्म उसको अभी छोड़ दीजिए वो इसका बाद का ग्रंथ है सांख्यकारी का जिसमें श्लोक दिए गए हैं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 अब इसके आगे पुरुष की चर्चा चलेगी तो एक सूत्र देखिए बोलेंगे सामान्य न विवाद अभावात धर्मवत न साधनम अब यहां पुरुष शब्द कहा नहीं गया है लेकिन आगे पुरुष का प्रसंग आएगा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 लेकिन सामान्य रूप से कहीं भी किसी भी में जाएंगे धर्म के लक्षण क्या है धृति क्षमा दमोम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम दशकम धर्म लक्षण हो यानी जो मूलभूत बातें हैं है भी सबसे प्रेम करें सहयोग करें हिंसा ना करें सत्य बोले चोरी ना करें वे ना करें ठीक है संग्रह ना करें ये यमो को ले लीजिए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 ऐसे ही तो विवाद होता है ना इन चीजों पे खूब विवाद होता है तो ये कोई धर्म थोड़ा है ना लिंगम धर्म कारणम, जो बाहर के चिन्ह है ये धर्म का कारण नहीं होते ये धर्म के लक्षण नहीं होते बाह्य तो रूप है आप ऐसे करते हो आप ऐसे कर लेते हो तो क्या चार बजे उठना चाहिए वो क्या बजे उठना चाहिए